इधानीम विवक्षित अन्वय व्यतिरेक दर्शयति अन्वय और व्यतिक का मतलब क्या है उसी को दर्शाने के लिए कथन कर रहे हैं अभाने स्थूल देहप्नेवयो व्यतिरेक तनभासनम अभाने स्थूल देह का भान नहीं हो रहा है किंतु आत्मना भानम आत्मा का भान हो रहा है यही है अनवये जो आत्मा का भान होना है इसे हम क्या कहेंगे आत्मा का अन्वय होना और का मतलब वितरक तद भाने उस आत्मा का भान होने पर भी अन्य अनुभाषण उस शरीर का भाषित ना होना शरीर का वितरक आत्मा का अन्वय स्थूल शरीर का वितरित आत्मा था वहां भी है शरीर था और वहां नहीं है आत्मा यहां वहां दोनों जगह रहा इसे अन्वय हो गया और स्थल शरीर दोनों जगह नहीं रहा जागृत और तो स्वप्न दोनों जगह नहीं रहने से उसको कहते हैं अभाव वितरित हो गया स्वप्न में स्थूल शरीर का अभाव हो गया ये व्यतिक कहा जाता है आत्मा का अन्वय शरीर का व्यतिर स्वप्ने मैंने स्वप्रवस्थाया स्थूल देह से अन्नमय कोश से भान अप्रतीत तो सत्या अन्नमय कोश का अप्रतीति होने पर भी प्रती न होने पर होने पर भी आत्मन प्रतीचो यद भान प्रतीच प्रत्येक आत्मा है अपने जीवात्मा है आपका अपना खुद का भान होता है यद भानम कैसे भान हो रहा है वहां स्वप्न साक्षी स्वप्न का साक्षी रूपेण आपका जो स्फुरण हो रहा है स करो अन्वय व आत्मा का अन्वय कहा जाता है कश्यामे स्वप्न अवस्था है लेकिन उसी स्वप्न अवस्था में तीन तस् आत्मस्फुरण सत्य भी आत्मक स्मरण होने पर भी अन्य अनुभाषण अन्य, अन्य, अन्य, अन्य, अन्य ही। उसकी अप्रती भाषित न होना ज्ञान का अभाव हो जाना यही उसका व्यतिक है स्थूल देह से व्यतिरेक हुआ स्थूल देह का अभाव हो गया अश्विन प्रकरण है इसलिए याद समझो इस प्रकरण में अनुय और व्यति शब्दों का अर्थ क्या लेना है वो समझा रहे हैं इस प्रकरण में अनुवेद शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्यावृत्ति अनुवृत्ति और व्यावृत्ति को कथन किया जा रहा है आत्मा की अनुवृत्ति जागृत में भी है स्वप्र में भी है में भी है समाधि में भी है नहीं सुरी का अनुवृत्ति जागृत में जो सुरीर है वो उसके अनुवृत्ति स्वप्न में नहीं है अर्थात शरीर का व्यावृत्ति है स्वप्न इधर स्वप्न में जो शरीर था तेजस शरीर जो सूक्ष्म तेजस था उसका अनुवृत्ति सुषुप्ति में नहीं है लेकिन जो जागृत और स्वप्न दोनों में था वह सुषुप्ति में अनुवृत्ति है तो शरीर और सूक्ष्म शरीर ये तो दोनों जो जागृत स्वप्न में थे वे अब सुशुक्ति में, में अनुवृत्ति नहीं है इसमें वहां व्यावृत्ति है वह केवल कारण शरीर है और समाधि में जाओ वहां पर क्या है इन तीनों अवस्था में रहा हुआ जो आत्मा वही वहां समाधि में भी है तो आत्मा की अनुवृत्ति हो रहा है लेकिन वहां वो कारण शरीर भी नहीं है कहा समाधि में वो प्राज्ञा अभिमानी वाला जो अज्ञान रूपा अविध्यात्मिका जो शरीर था कारण शरीर वह समाज में अनुवृत्त है वहां तो ज्ञान अनुभूति कर रहे हैं इस अज्ञान की छाया नहीं हो सकती तो है नहीं कारण अच्छे हो गया कारण शरीर, शरीर की अनुवृत्ति नहीं है समाधि में इस तरह से तीनों शरीर की व्यावृत्ति समाधि में यही शरीरों की व्यावृत्ति है और आत्मा का अनुवृत्ति है इस अनुवृत्ति को अन्वेषक से कह दिया और व्यावृत्ति को वितरषक से कहा गया है इस प्रकरण में अनाथ कत्वय व्यतिरिक हो इसका निष्कर्ष क्या निकला आत्मा का अनुय हुआ शरीर का व्यतिरेक हुआ का मतलब क्या शरीर आत्मा नहीं था यदि था आत्मा यहां से वहां गया स्वप्र में था जो आत्मा जागृत में था वही आत्मा वहां भी है यदि शरीर आत्मा होता तो स्वप्न में स्तू शरीर होना चाहिए अनुभव होना चाहिए था आत्मा ज्ञापन होता है तो शरीर तो तो आत्मा नहीं है यह अनुवृत्ति तो से निष्कर्ष निकलता है शरीर आत्मा नहीं है। यदि शरीर आत्मा होता आत्मा की जिस प्रकार से जागृत शुक्र में अनुवृत्ति हुई तो स्थल शरीर का भी अनुवृत्ति हो जाना चाहिए था और तो नहीं होने से सिद्ध हो गया स्थूल शरीर आत्मा नहीं है मैं स्थूल शरीर नहीं हूं इस एवं स्थूल देश अनात्म तव बोध कारेको दर्शय लिंग देश तथा तव तो गौ तौ तो दर्शयती इसे लिंग शरीर में सुक्षर भी आत्मा नहीं है इसका बोध कराने वाले अन्वय व्यतिरेक को अब दिखाने जा रहे हैं लिंगभाने सुषि आत्मनो भान्यक लिंग्य भान सुप्त हो सुषिप्त में क्या हो रहा है लिंग शरीर का भान नहीं हो रहा है लिंग शरीर में शरीर शरीर सुशरकन से कोष, प्रान कोष, प्रान में, में, में, तीनों कोश प्राण कोश प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तीनों कोश का वहां अनुवृत्ति नहीं है सुषुप्ति में किंतु आत्मा की कहिया नहीं लिंग सुषिप्तोद आत्मनोभान मन विप्त में सुक्षरकन न भान होने पर भी आत्मा का जो भान होना है यही आत्मा का अन्वय है अनुवृत्ति है और वितरक तो, और का मतलब क्या लेना? तो इस सूक्ष्म शरीर वितरिक में जो सुख शरीर का अभाव होने पर अब प्रती होने पर भी आत्मा का जो प्रती हो रहा है यही सूक्ष्म शरीर का व्यावृत्ति है अभाव है व्यतिक है वितरक स्तु अपनी आभान सुषिप्त अवस्था में लिंग का अभान अर्थात लिंग से सूक्ष्म देहस्य आभाने है शुभ शरीर का अभान का मतलब अप्रति होने पर भी आत्मनो भानम आत्मा का भान हुआ अर्थात तद अवस्था साक्षी पहले कैसे आत्मा का भान हो रहा है उस तो सुशुप्त अवस्था का साक्षी रूपण आत्मा विद्यमान है यदि सुषिप्त अवस्था साक्षी ना होता तो जागने के बाद सुषुप्ति की स्मृति नहीं होती क्यों के सुषुप्ति में उस सुख का या ज्ञान का अनुभव करने वाले यदि कोई ना होता तो संस्कार को लेकर वाली स्मृति कौन करता है? इसमें उसका अनुभव करने वाला साक्षी रूपेण आत्मा को मानना ही पड़ेगा और साक्षी रूपेण विद्यमान आत्मा शक्ति में वही आता पहले स्वप्र का भी साक्षर रूपेण था स्वप्र में वही जागृत काल में इसका व्यवहार का साक्षर रूपेणा था अतव आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अनुवृत्ति हो गई और तब तक शरीरों का उत्तरोत्तर अवस्थाओं में वे दिखाई दे रहा है इधर तत्ने आत्म भाने, आत भाने लिंग से आभानम लिंग देह और आत्मा का भान होने पर भी लिंग शरीर का भान मैं लिंग देह सूक्ष्म शरीर का जो अस्पुरण है यही व्यतिरेक हो इसी को व्यतिरेक कहा जाता है व्यावृत्ति कहा जाता है कहते हैं महाराज आपने पंचकोष का विवेक कर रहे थे आप शरीर का विवेक में लग गए आप तो पंचकोष का विवेक करने के द्वारा आपने कहा था और तत्व ऐक्यता बोध कराएंगे इसके लिए पंच कोशों के बारे में वर्णन भी किया आपने और अब जब विवेक करने लग गए अलग करने लग गए आप जो है शरीर ला रहे हो, कोशों का नाम नहीं ले रहे हो, शुभ शरीर ले लिया आपने शरीरों को अलग कर रहे हो कोशों को तो आप से अलग नहीं कर रहे हो यह पूर्व पक्षी कहता है ननो पंचकोश विवेचन उपक्रम्य लिंगदेह विवेचन प्रकृत असंगतम पंचकोश पंचकोश का विवेचन करके अलग करके आत्मा से उनको अलग करके जीव और प्रेम कीता बोध कराने के लिए आप चल पड़ से शुरू किए थे हा? और अब क्या कर रहे हो लेकिन लिंग शरीर को आत्मा से अलग स्तू शरीर को आत्मा से अलग सिद्ध करने जा रहे हो इससे ऐसे करते हुए प्रकृत वृद्ध में आप चले हो गया हो सिद्धांतिका कहने में भाई शरीर का मतलब क्या शरीर का मतलब प्राणमय मनोमय बल्कि हम एक शरीर को अलग करते हुए पहला तो सूर्य शरीर को अलग करके एक कोष को हमने आत्मा सरक साबित कर दिया और अब सुख शरीर कह करके हमने क्या किया है लिंग कह करके, तीन कोषों को एक ही साथ में अलग कर अलग तीन श्लोक बनाना पड़ता तीनों को अलग अलग करने के लिए इसलिए हमने क्या किया सुविधा में कर देखते हुए क्योंकि तीनों मिल करके ही सुख सूक्षर है व्यावृत्ति और अनु समझा दोगे तो अपने आप तीनों कोशों की व्यावृत्ति सिद्ध हो जाएगी इसलिए ब्रह्मा प्राण मयारी कोश त्रदय से त्रय अंतर्भाव लिंग शरीर एवं अंतर्भाव आ संगति प्रकृत का कोई विरोध हम नहीं कर रहे हैं तेहि तत्र गुणावस्था उस सुख शरीर पृथ्वीता विवेक करने से ही ये तीनों कोशों का विवेक हो गया तद्वेकाद, तद विवेका तद लिंग शरीर विवेका लिंग शरीर को मैं आत्मा से अलग कर दिया उतने से ही प्राण मनो कोषा मनोध्य कोष तीनों का को मैंने एक साथ अलग कर दिया आत्मा से पृथक् साबित कर दिया हूं क्यों क्योंकि तत्व क्योंकि तीनों कोष उस लिंग शरीर में गुण अवस्था भेद मात्रा पृथक करता गुण की अवस्था भेद मात्र से हमने अब तीन कोशों के रूप में सूक्ष्म शरीर को समझाया सूक्ष्म शरीर में आइटम हैं, को कोश मनोमय कोष विज्ञान तिंग शरीर से विवेका विवेचना उस लिंग शरीर को आत्मा से अलग साबित करने मात्र से प्राण मनोधि येतन नाम का आत्म प्रतिक्रता कोश मनो में कोश्न में इन कोश, नाम वाले जो कोष हैं उनको भी आत्मा से अलग कर दिया गया है ऐसे समझो कुदा कुछ कारण क्यों? जिस कारण से चिते क्योंकि वे प्राण में आ गया प्राण में कोश मनोमय कोष विज्ञान में तीनों कोष तत्रा में उसमें किसने लिंग शरीर उस लिंग शरीर सुख शरीर में गुणावस्था भेदमात्रा गुण अवस्था गुणों की सात्विक राजसिक तामसिक अवस्थाएं होती है उन गुणों की अवस्था भेदमात्र से उनका नामकरण हमने कर दिया है प्राण मन बुद्धि सत् रजो अवस्था भेदमात्रा मनोमय कोश में भी जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है पुरुषत्व तो का कार्य पहले पढ़ा चुके ना अपंचीकृत पंच महाभूतों के अंश से ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया अंश से कर्मेंद्रिया और प्राण साम सामान्य कार्य उनका प्राण है और कर्मेंद्रिया है विशेष तत्त्व भूतों की इसमें तत्त्व भूतों का ज्ञानेंद्रिया और सबके मिला करके मन और उनके तमो अंश से भूत पैदा हुए भूतों की सृष्टि पंचीकरण होकर के वो तो ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया प्राण यह सब सत्गुण और रजुगुण का कार्य। आपका अच्छा पूरा सुख शरीर जब सतुण और रजुगुण का कार्य है महत्वपूर्ण नाम की चीजी अत्यंत अभिभूत है सब तरह तो प्रदान होकर यही सुख शरीर होता है लेकिन एक से दूसरे जगह जाने के लिए उसे लिए भूतों की भी है वहां जाकर शरीर को सृष्टि कैसे करेगा वो उन भूतों की शादी से करेगा जे भूत इसीलिए ब्रह्मसूत्र रंगण अधिकरण न्याय ब्रह्मसूत्र निर्णय किया अपंच महाभूत भी इसके उत्पादन कारण साथ में जाते हैं उत्तम नहीं अभिभूत रहते हैं सक्रिय रहता है सप्तक जगह से दूसरी जगह जा रहे जगह गुणय सत्सो इसलिए ले रहे हैं अवस्था भेदमात्रा गुण प्रधान भावे अवस्था विशेषा अवस्था भेद गया है यहां पर भी गुण प्रधान एक गौण हो गया तो हो गया गुण प्रधान भाव से अवस्थ तीन पृथकृता के रूप निर्देशवा एक शरीर के अंदर तीन कोशों का वर्णन किया गया है केवल उनकी जो गौण और प्रधान भेद से अत्यंत गौण है प्राण उससे किंच उससे भी श्रेष्ठ है विज्ञान सुख शर्म में सारी चीजें एक दूसरे की से थोड़ा गौण गुण प्रदान भाव को देखते हुए हम उनको तीन क्वेश्चन का प्राण को कर्मेंद्र के साथ अत्यंत गौण है और मन को ज्ञानेन्द्र के साथ उससे श्रेष्ठ है बुद्धि ज्ञान के साथ उससे भी श्रेष्ठ गुण प्रदान भाव या अवस्थावेज और कोई अवस्थावेज नहीं समझना उनके गौण होना और प्रधान भाव को प्राप्त होना कार्य को देखते हुए उनके गुण प्रधान भाव दानी आनंद में को सत्य निरक्षित से कारण से वेचन उपाय महा अब आनंदमय को सबसे कथित जो कारण शरीर है उससे भी आत्मा को अलग करके साबित करेंगे आत्मा से ये भी अलग है ये भी आत्मा नहीं है इस प्रकार से पांचों कोषों को आत्मा नहीं है ये सिद्ध कर दिया वेचन के उपाय बता रहे भानं तो समाधात्मय वेरेक स्वात्मान समाधि समाधि में क्या हो रहा है समाधि काल में सुशिपति स्वयं रहेंगे क्या समाधि में यदि समाधि में सो समाधि क्या है वो इसे समाधि में आप स्वयं नहीं रहते अर्थात सुशक्ति अवस्था नहीं है सुशक्ति अवस्था नहीं है का मतलब आप अज्ञान में नहीं है क्या होता है अज्ञान रहता है ऐसा कहते हैं न किंचितगने के क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं जानता था मैं अज्ञान में डूबा हुआ था भले आनंद में डूबे हैं लेकिन तो आप अज्ञान का भान लेकर बोल देते हो इसलिए आनंद को भी कहते हो अहम सुगम इसे कहते हैं कि भाई सुशक्ति का भान नहीं है कहा समाज में किन्तु आपका भान तो खुद का मैं समाज में हूं ये तो है आपको इसे कहते आत्मनो अन्वय आत्मा अनुवृत्ति है, है। व्यतिक स्वात्म भाने और व्यतिरेक का मतलब क्या आत्मा का वहां समाज में भान होने पर भी सुशक्ति का कारणीभूत है जो कारण शरीर है अज्ञान है उसका वहां भान ना हो ना ही सुशक्ति का व्यतिरेक है आत्म भाने तो सुशक्ति अनुभाषण व्यतिरेक समाध समाधि किसको कहते हैं आगे बताएंगे अब आप इकतालीसवां श्लोक पढ़ रहे हैं पचपनवें श्लोक में समाधि का वर्णन करेंगे पचपन फिफ्टी फाइव समाध हो वक्षमण लक्षण आयाम आगे कहे जाने वाले लक्षण वाला समाधि व्यवस्था समाधि क्या होता है पूर्व विकल्प तो वन्य नोदय निर्विकलग चैतन्यम स्पष्टम ताव विभास लीन पूर्व विकल्प मन में एक वृत्ति चली हुई है किसी घट को विषय करके वह वृत्ति लीन हो गई और नई वृत्ति अभी नई विषय को लेकर कोई वृत्ति उदय नहीं हुआ पूर्व वृत्ति नष्ट हुई सविशेणी वृत्ति और नई कोई सविशेणी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई उस बीच में क्या रहेगा आपका दिमाग वहां टिक जाए वही समाध्य निर्विकल्प रहेगा लीने पूर्व विकल्प तू लीने पूर्व विकल्पे तू यावन्य नोदय यावत अोदय नोदय नोदय हो गया लीने पूर्व विकल तो यदन नोदय निर्वलचैतन्य निर्वलचत स्पष्ट तबद्द विभासते भाषते ये समाधि के बारे में अन्यत्र लिखा हुआ यानी पंचदृषि का श्लोक नहीं है ये मैं अन्य जगह का श्लोक सुना रहा हूं बीच में जो निर्विकल्प वृत्ति है वहां कोई विकल्प है ना सब वृत्ति है नहीं वृत्ति तो रहेगी लेकिन वहां वृत्ति के चैतन्य को भाषण करती रहती है क्यों विषय रहा यदि वहां आपकी बुद्धि टिक क्या इसी को वहां के नश्न में क्या कहा प्रतिबोध विधिकोध प्रति जो होता है एक बोध हुआ दूसरा बोध हुआ उन दो बोधों के बीच में जो बैठा है चैतन्य शुद्ध है और कोई विषय नहीं है अहमदा नहीं कुछ नहीं उसमें भी हमारी टिकने के लिए हम लोग क्या करते हैं साक्ष बासवन बैठे बोलते हैं दृष्ट भाव में रहो देख पढ़ो प्रति जाते जा उसके साथ तुम भागवत हो क्या विषय हो रहा है आप चिंतन आ गए तो गया वो वृत्ति के साथ भाग गया फायदा नहीं थे विषय क्या है वो क्यों आया कब तक तो रहेगा उसका पीछे भागने कोई जरूरत नहीं दृष्टिभाव का मतलब है? चुप चुपचाप बैठे हैं वृत्तियां हारे रहे, जा रहे सीनरी हारे जा रही विषय हारे जा रहे होता गया धीरे धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनती जाती है आपको तो विषय दिखेगा ही तो नहीं और विषय वृत्ति दिखना बंद हो जाएगा और आपका दिमाग वहां टिकता है जब विषय नहीं होता ये अभ्यास करना बैठे रहो मनोर इसमें क्या लगे समस्या थे मनोराज्य की खतरा होता है बैठे हैं एक दिशा देख रहे हैं उसे ताजतव तो हुए नहीं दूसरी दिशा उसे भी ताजतव नहीं हुए तीसरे दिशा उसे भी ताजतव नहीं हुए।, हुए मन क्या करेगा चौथा दृश्य दिखाएगा ही नहीं आप कल्पना करके छोड़ और आप दुनिया वर्कल्पना करते हुए बैठ जाएंगे दुनिया अपनी अपनी अपनी दुनिया बना लेंगे तो नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे क्या क्या बना देंगे क्या क्या हो जाएगा, कई घंटों के बैठे मनोराज आश्रम बना दिए मंडलेश्वर बन गए प्रवचन हो रहा है भगत तो जय कार्य कर रहे हैं तो क्या क्या देखते रहते पहले को संस्कार रहता है ना वो संस्कार वह पीछे कूद जाता है यही सतर्कता रहना संस्कार जग करके मनोराज्य चालू ना हो जाए कोई टेप चालू ना हो जाए टेक चालू हुई तो गए फिर उसके साथ भर जाएंगे मन के प्रति आ रही उस विषय के साथ भरे नहीं ही भेज मनोराज के साथ भर जाएंगे सबसे बड़ा बाधक निध्यासन है मनोराज चलता है इतनी भरी पड़ी है ना वो आ जाएंगे उछल जाएंगे और ले जाएंगे जा जा जा। आप करना क्या चाहते किसले बैठे हैं को कहीं और ले जाता है बीने पूर्व विकल्प तो यावत अन्य न उदय जब तक अगला विकल्प उदय नहीं हुआ बीच में निर्विकल्प चेतन स्पष्ट ताव, जब तक उदय नहीं हुआ ताव तब तक निर्विकल्प चेतन ही स्पष्ट रूपित ध्यान एकाग्र हो जाए उसमें एकाग्रता बन जाए तो काम हो उसके लिए ही प्रयास है? नहीं चैतन्य मंत्र पर क्या हुआ फिर वृत्ति में चैतन्य अखंडा का वृत्ति हो गया भ्रमा है वो आप अपने खुद को अनुभव कर रहे हो अपने मतलब से अलग यही मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो समझ नहीं आ रहा ना? वही होगा वो होगा अपने आप होता वही मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है यही मैं करके ग्रहण करोगे इसका मतलब भेद हो गया मई हूं ना मां और है नहीं दूसरा तो यह मैं कैसे बोलूंगा मई मैं क्या आप यदि यही मैंोगे तो यही करके आपने क्या कर भेद कर दिया आप अपने से अलग कर लिया अपने से अलग करने भेद हो गया अद्वैत का रह गया वहां पर कुछ नहीं होता मैं ही मई हूं ना खाए खत्ता वहां पर यहां मई हूं या मैं यहां हूं ये कुछ भी नहीं होता मैं ही हूं बस वो अवस्था आना है या भ्रास होता ये समाधिक इस अवस्था में देखो आप है ना वहां आत्मा है वहां कोई ब्रह्म रूपे नहीं दिमाने कोई शरीर नहीं है सकल शरीरों की व्यावृत्ति हो गई आत्मा की वहां अनुवृत्ति है सिद्ध हो गया इसलिए कोई भी शरीर आत्मा नहीं है स्थू शरीर भी आत्मा नहीं सुख शरीर भी आत्मा नहीं और कारण शरीर भी आत्मा नहीं अर्थात पांच कोशों से कोई भी कोष आत्मा नहीं है ये पांचों कोष समाधि में जाकर के व्यावृत हो जाते हैं जहां आत्मा जो कोशों में भी अनुवृत्त था वहां भी अनुवृत्त है अनुमान भी करके दिखाएंगे देखिए समाध्यवस्था शब्दोपलक्षित कारण रूप से अज्ञान से अप्रतित सुषिप्ति का भान का मतलब क्या सुषिप्ति सबसे प्रसिद्ध क्या है कारण शरीर कारण शरीर का मतलब अज्ञान अविद्या। उसका भान वहां नहीं होता समाधि में किंतु तो फिर क्या भान हो है समाधि में आत्मनस्तु, तू शब्द उदाहरण तू करना पहले जैसे नहीं लेना, लेना आत्मा भानम स्मरण यदस्ति जो ऐसा भान होता है स आत्मन्वय है वह समाधि में भी आत्मा का अन्वय है समझो अगत्र आत्मभाने भाने आत्मस्फूर्तो सत्या समाधि काल में आत्मा की स्फूर्ति होने पर भी सुशक्ति अभाषण्ति का अनुभाषण मतलब से उपलक्षित काण शरीर काण शरीर से अज्ञान का अप्रती देव व्यतिक अप्रती ही व्यतिरेक है उस तो सुशक्ति का व्यतिक होगा अत्र प्रयोग इसलिए यहां पर अनुमान में कर सकता हूं प्रत्येगात्मा अन्नमयादिध्यो भिध्य जो आपका प्राप्त स्वरूप प्रती है जीवात्मा एक ऐसा ही है, से बिल्कुल ये कैसा ये अन्नमयद परस्परम व्यावर्तमान स्वयं अव्यावर्त क्योंकि वे पांचों के पांचों कोष परस्पर एक दूसरे में जाने पर नहीं रहते हैं किंतु तो आत्मा जो स्वयं अव्यावृत होता है वे परस्पर व्यावर्त है ना? जब जब में में आएंगे तो का भान नहीं है। तो आते हैं का भान है? नहीं। भी तो भान नहीं होता। इस समय कांडश का भान हो रहा है आपको कांडशर का भी भान नहीं है नहीं नहीं।, तो का नहीं।, नहीं नहीं अज्ञान दिखना अलग है और विषय का अज्ञान का होना अलग चीज है जागृत में आप कभी नहीं सकते हैं मेरे अंदर अज्ञान अनुभव हो रहा है आप ही कहोगे मुझे अमुक विषय का ज्ञान कोई आपसे पूछेगा, घट को जानते हो अब मैं घट को नहीं जानता केवल अज्ञान का अनुभव कभी नहीं जानते। होता जागृत केवल अज्ञान का अनुभव में नहीं होता है वो तो स्मृति है ना अज्ञान का अनुभूति नहीं है आपको यह है कि भाई मैं अज्ञानी हूं क्यों आपको शास्त्रों से सत्संग से मालूम हुआ कि मैं बंधन में हूं मैं मुक्त नहीं हूं मैं एक अज्ञानी हूं यह आपको कानों में पड़ गया जागृत में आपने अज्ञान का अनुभव नहीं किया लेकिन जागृत में जो दुख का अनुभव कर रहे हैं उस पर आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं इसे मुझे दुख का अनुभव तो तो तो है कि शोक में शोकवान हूं मैं दुखी हूं राग द्वेश मतलब मैं भी आत्मित नहीं हूं अर्थात मैं अज्ञानी हूं यह हमने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है अनुभूति नहीं अज्ञान का है क्यों ये आरोपित वस्तु है ना सच्चाई में अज्ञान ब्रिटीज है क्या है? तो अनुभव क्या करोगे यहां ब्रिटिश है ही नहीं अनोख करो ये आरोपित वस्तु है यह अनादिकालीन अविद्या के कारण से जो बंधन की प्रतीति हो रही है इस बंधन की प्रतीति के आधार पर ही हम अपने अंदर अज्ञान को स्वीकार कर लिए और उसे दूर करने के लिए हम ना करकट कर रहे हैं शास्त्र में लगे हो भ्रांति को ही दूर करना है और वह अज्ञान जो आरोपित अज्ञान भी हमारे अनुभव में कहा सृष्टि में ही आता है जागृत में होता है तो विषय संबंधी अज्ञान का बोध होता है स्वरूप संबंधी आगे घट का अज्ञान है मेरे को ज्ञान है मेरे को ये चीज का ज्ञान चीजों का ज्ञान ही आप बोलोगे जागृत में स्वरूप संबंधी अज्ञान को बोल इसीलिए आप जागृत में क्या कर रहे हैं जानकारी भान नहीं हो रही में जो अनुभव है वो जागरूक को नहीं हो रहा है में उनका अभाव हो गया और स्वर में जागृत हो गया सब परस्पर इसलिए कहते हैं परस्परम मानसू एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव दिखाई दे रहा है लेकिन सभी में आत्मा का कहीं भी अभाव नहीं दिखाई दे रहा है सभी में उसकी अनुवृत्ति इसे कहते हैं तो क्या दिया परस्परम व्यावर्तमेश स्वयं अव्यावर्तम नहीं होता व्याप्ति से क्या बना यदेशवर्त मान्य व्यावर्त तब के व्यु जो जिनके व्यावर्त होने पर भी व्यावर्त नहीं होता वह उन वस्तुओं से भिन्न होता है जो मैने आत्मा जिनके व्यावर्त मे कोशों का व्यावर्त होने पर भी वाता आत्मा नहीं होता अतएव आत्मा उनसे भिन्न कोशन से भिन्न जैसे सूत्र मणिगणा इव गीता में कहा धागा धागे मणियों को पिरोया गया मणियों को अलग कर दीजिए फिर भी धागा सदी में अनुप्रत है परस्पर मणिया एक दूसरे से व्यावृत है यह मणि उसमणि में वहां मणि उस मणि में नहीं मणिया पर फिर व्यावृत्त इन सारी मणियां मणिया कहा धागे तो मणियों का व्यावृत होने पर भी कौन व्यावृत्त नहीं हो रहा है धागा व्यावृत नहीं हो रहा है दस मणि निकाल दो तो बाकी मणियों में तो धागा भी भी है और दस निकाल दो तो भी है एक सौ मणियों की माला है तो कुछ मणियों का व्यावृत पर भी वह धागा अनवृत्त और जिनको है उनको वापस डाल दो और कुछ और पीछे से निकाल दो उधर से निकाल दो तो धागा तो है ना तो परस्पर इसने क्या हुआ मणिया व्यावृत हो रहे हैं फिर भी धागा बना हुआ रहता है इसलिए जिसके बने रहते हुए अन्य के व्यावृत होने पर भी वह व्यावृत नहीं हो रहा है धागा बना हुआ मणियों के व्यावृत होने पर भी धागा व्यावृत नहीं होता ऐसी स्थिति में वो जो व्यावृत होने वाले वस्तुओं से जो व्यावृत नहीं हो रहा है क्या होता है भिन्न होता है मणिया व्यावृत हो रहे हैं उन व्यावृत होने वाले वस्तुओं की धागा धागा और मणि जो भिन्न वस्तु है इंद्र क्षण का है मणिया व्यावृत होते हुए परस्पर में फिर भी उनमें धागा सदा अनुसूत रहता है उसी प्रकार ये अवस्थाएं जागृत स्व समाधि अवस्थाएं परस्पर व्यावृत्त होती रहे भले किंतु आत्मा सभी में सदा अनुवृत्त ही रहता है अतव इन अवस्थाओं से अर्थ इन अवस्थाओं का कारण नहीं होता उन शरीरों से उन कोशों से ये आत्मा भिन्न है यह साबित हो गया यदि वर्तमान शक्ति न व्यवर्ते ते भिद्यथा कुछ में सूत्र न फूलों को दिया यथावा खंडाली व्यक्ति इति जिसे खंडाली व्यक्तियों से गोत्र जाती है मान लीजिए एक गाय है जिसकी एक सिंग टूटी हुई है एक गाय जिसकी दोनों सिंग है एक और गाय जिसके दोनों सिंग मुंड हो चुके हैं एक और गाय जिसके एक पैर टूटा हुआ है इस तरह से खंड गो इन खंड गोत्थ हो यानी अभी गाय में सिंह था उस गाय में सिंह नहीं है व्यावृत हो गया सिंह व्यावृत हो गया किसी में दोनों सिंह व्यावृत हो रहे है किसी में किस पैर व्यावृत हो जा रहा है किसी में रंग व्यावृत हो रहे लाल रंग गाय हो किस बे रंग गाय परस्पर गौ इस तरह से अंश को लेकर के व्यावृत हो रहे हैं फिर भी इन सभी में रहने वाला जो गोत्र है वो अनुवृत्त है भले सिंह हो या ना हो पैर हो या ना हो लाल रंग हो या ना हो तो सभी में इसलिए अवयवों का यानी वृत्ति और व्यावृत्ति होने पर भी सदानुवृत रहने वाला वस्तु कौन है गोतम उसी प्रकार से ये अवस्थाएं ये कोष अनुवृत्ति और तरफ होते भी रहे तो भी सदानुवृत्त होने वो है आत्मा वो से भिन्न होता है जैसा गोत्र सिंगादि से भिन्न है यथावा खंडारी व्यक्ति व्य गोत्री थी